प्रस्तुत है रामशरण राम शर्मा द्वारा, द्वारा रचित खंड, खंड, खंड काव्य रस द्रोणिका यह रस द्रोणिका कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य पर आधारित है भाग एक श्री गणेश पद कमल मनोहर हर्षित ये प्रथम धरी ध्यान बंदी शारदे पुनि पुनिध्या मातु पिता गुरु इष्ट महान जे वर विज्ञ कवित गुण ग्राही ललित कला साहित्य सुजान कर करोरी आशीषे मांगत सादर करु द्रोण गुणकान भर सुत द्रोण ऋषि थे तपोपूत ब्रह्मषि एक सकल शास्त्र निष्णात मुनी वे अस्त्र शास्त्र युद्ध निपुण विवेक तपो भूमि में तप्त हेम से द्विज वर थे ईश्वर रसली ब्रह्म तेज से तप्त तपी वे जीवन था बस तप आधीन सहज शांत शीतल बन बसते जितेन्द्रयी वर, वर व्रती जयी भार्या जिनकी सरल सुशीला सती साध्वी मोद मई एक लाल था अश्वत्थामा थामा जुग प्राणों के प्राण आधार गौर पुष्ट स्निग्ध बदन था पूरा गया पिता पर वार जगत ख्यात बालक हठ जैसा ऐसा वह हठ का भरपूर हुआ पुज में अश्वत सा अश्वत्म शूर रत्न सार सा वह कुटिया में दमक रहा था चारों ओर खिला खिला, -खिला -सा बदन खिलास सुंदर दृघ चोर सुद बुद खोया सा चिल्लाता रोता आया था भूखा दोई खूट दूध की खातिर तरस रहा था मुह सूखा घायल मृग शावक सा कायल कदम बढ़ाया निज घर को हायरी की खाए गई तू जग भर को गोथ रही थी माता घर में सुंदर फूलों की माला हरी पूजा की सभी वस्तुएं रख आई थी मखशाला अरुण, अरुण अरुण कर कमल मनोहर मधुर, मधुर मधुर माला की गंध विचला विचला सा मन जाता सहज स्नेह सुत सो निर्बंध जाने कब माता ने सुन ली अपने शिशु के कोमल स्वर दौड़ पड़ी ममता की मूरत तज कर काम सभी सत्वर हाय लाल तू बिलख रहा क्यों पूछ रही निज गोदी भर ममता लुट गई ममता पीछे विवहल ममता को लखकर अरुण अधर मुख चुंबन लेती धूली दूसरित कोमल अंग चिपक चूसती जैसी तितली नव किस ले के मधु मकरंद थामे से नहीं थमता था वह मचल रहा था गल बाहे बार बार था दूध मांगता सिसक, सिसक सिसक कर भर आहे बार बार बहलाती माता कर कर मधुर ठिठोली प्यार पर रुकने का नाम न लेता बालक हट प्रसिद्ध संसार हायरी ममता मर्म बेध गई कर गई सहस्र शूलों की वार मर्यादा का बांध जो फूटा बह चली गंग जमुन जलधार जलधारा के मुख को देख देख शिशु करने लगा करुण क्रंदन क्यों कुछ नहीं बोलती मैया करती आप रुदन बोली माँ क्या कहूँ लाल मैं तू वह उर का अंतस भाग जिस पर पड़ता सहज आंच भी मानो पड़ी प्रलय की आग प्राण बसत हैं तुझ में, में मेरे तुझसे ही मेरे, मेरे सब, सब चण चण में सुधि तेरी आवे रग रग रे रंजित तव प्रेम तन मन धन तू सर्वस्व मेरा आन बान जी तीरथ है तू जीवन बिंदु आधार एक कर्म धर्म फल तीरथ है मेरे हृदय कमल का तो तू जीवन का मधुमय मकर मेरी तू रुधिरों की लाली संचित निधि सुख सुषमा कंग रे सुंदर सुख कुटिया मेरी मुखरित होती है मेरे दीप शिखा जीवंतु हृदय सिंधु की मोती है शेष रहा क्या अब तपने को क्या न जलाई जग मेरा धू तू, तू एक, एक अकेला, अकेला मेरा, मेरा सर्वस्व, सर्वस्व तू लाला मुख, मुख पर हाथ दिया माता के बोल उठा शिशु, शिशु परम अधीर बस, बस माँ मा थोड़ा, थोड़ा सा गोरस, सा गोरस दो, दो और मिटाओ मन, मन की पीर माँ मा बोली मुनिसुत होकर भी क्यों करता इतना अवसाद वह बोला तो इष्ट नहीं क्या हमको लेना गोरस स्वाद करते, करते पिता, पिता यज्ञ नित नित ही दूध पीते हैं कहा को तरस रहा हूँ मुझसे तात छिपाते हैं रे भोले तू यह क्या जाने वे तुझ पर प्राण लुटाते हैं श्रद्धा से बनचरपुर वासी वस्तु सभी दे जाते हैं सुना है माँ के गृह जाए सुवन एक सौ एक मैं तो हूँ एक लौता बेटा फिर भी नहीं रख सकती ते तू क्या जाने जग की बातें वे राजा हैं हम रे रंक विधि ने दिए भोग सब उनको हमरे लिखा योग के अंक कठिन पुत्र की प्रेम परीक्षा पल पल बनता पर्वत पीर सुवन सुमन सा सुख, सुख रहा था माँ के तप्त बदन के तीर आर्तनाद कर लगी बिलखने घुरने लगी शून्य काश कहो जान को पाया जग में जननी के उ की अभिलाष हाय विधाता सोए गए क्यों हुए क्यों हमरे बाम धनिकों के मुट्ठी में कैसे हुए बंद जीवन आयाम घट घट रमते राम कहाँ हो भूल गए क्या प्रण प्यारे घूट घूट कर जीवन जीते तेरे भक्तों के बारे राजभोग के रोग ग्रसतिये हुए भूप सब मतवारे चिंता नहीं रही निज जन की कुमति कुमारग पग धारे अभी आप सुन रहे थे रामशरण राम शर्मा, शर्मा की, की द्वारा रचित रस द्रोणी का भाग एक, एक वाचक स्वर भारती परिमल, परिमल।